रह सिरानी राम रुख पाए बोली कपट सने हु जनाए शपथ तुम्हार भरत कह आना ऐ तुन दूसर में कुछ जाना तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु तुम रानी कई कई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो पिता चौथेपन जही अजसन होई तुम समसुवन सुकृत जही दीन हे उचित नास निरा दर्ग लागही कुमुख बचन शुभ कैसे मगगया दिक तीरथ जैसे सरिगत सुहाय मैं तुम्हारी बलि जाती हूँ तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है कई कई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कह गई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं गई मुर छारा निप फिर कर राम आगमन कहे समय समकेन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट बदली मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर अनुकूल विनती की अवन पि अव निप राम पगु धारे धरिधी रज तब नयन भारी सचिव स राव राउ बैठारे चरण परत निप निहारे लिए सनेह बिकल लाए मनी मन फिर राम ही रहे हो फिर नाह प्रभाहु जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीर धर के नेत्र खोले मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया मानो सांप ने अपनी खोई हुई मड़ी फिर पाली हो राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। कछु कह न पारा हृदय लगावत बार बारा विधि मनाऊ राउ मन माह जय रघुनाथन कानन जा सुमिर सह महे सही कहन हो रि विनती सुनऊ शिव मोरी आशुतोष तुम यवधर दानी आरती हरहु दीन जनु जानी शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी को ना जाए फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और ओढ़रदानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए तुम प्रेरक सबके हृदय सोम देव बचन मोर तर परिहरी आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए